153वा अध्याय आरोचक वमन आदि रोगों का निदान धनवंतरी जी महाराज ने कहा है सुत्रुत अब मैं आपको आरोचक रोग के निदान के विषय में बतलाऊंगा जो वात पित्त तथा कफजन्य दोष जिह्वा और हृदय या मन का आश्रय लेते हैं तथा प्राणी के शरीर में आरोचक रोग उत्पन्न करते हैं यह रोग वातजन्य पित्तजन्य तथा कफजन्य इन तीन रूपों के अतृप्त सन्निपातजन्य और मनह संतापजन्य भी होता है इस रोग के पांच प्रकार हैं यथा वातज पित्तज कफज सन्निपातज और मनह संतापज आदि दोसों के होने वाली अरुचि के रोगी का मुख क्रमशः वायु में कसेला पित्त में तिक्त कफ में मीठा या माधुर्य युक्त सन्नपात में विकृत रक्षण तथा शोक दुखाद में दो अनुसार स्वाद होता है इस रोग में रोगी को किसी द्रव्य विशेष का आस्वादन प्राप्त नहीं होता शोक क्रोध आदि से मन की जैसी स्थिति होती है, उसी प्रकार उसके भोजनादिग्रहण करने की आव्रुचि होती है। जब मन सोकाद के कारण खिलन रहता है, तो भोजन के प्रति आव्रुच के कारण उसे अन्नादिग्रहण करने की अनिच्छा हो जाती है। इस रोग में आग्नेयदुष्ट ही प्रधान कारण हैं। छब्बरी, अर्थात् बमन रोग पांच प्रकार का होता है: वा� दोषत पदार्थों के ग्रहण करने से पांच पांचवी छर्दी होती है संपूर्ण प्रकार के वमन रोगों में उदान वायु होकर सभी प्रकार के अधिकृत दोषों को उद्दीप्त करता है जिसके फलस्वरूप क्रमशः सेग्राति से, से रोगों की रोगी को कष्ट होता है मुख लवण युक्त रहता है तथा उससे पानी छोड़ता है और धीरे-धीरे इस रोग में रोगी की नाभि तथा पृष्ठ प्रदेश में छेदना वेदना होने लगती है रोगी के पार्श्व भाग में भी पीड़ा होती है जिसके कारण पेट में अवस्थित अन्न ऊपर की ओर पक्वासे से निकलने लगता है अर्थात रोगी को वमन की इच्छा होती है अंततोगत्वा रोगी के मुंह से कषाय और फेन युक्त थोड़ा-थोड़ा करके वमन होता है इस बात जन्य वमन रोग में अतक्त रोगी को तेज दर्द होने के कारण चिल्लाना पड़ता है, उसको खांसी आती है, उसके मुख में सूज होता है और उसके बाणे में स्वरभंग होने लगता है। पित्त जन्म बवंन रोग होने पर रोगी को छह, चार से युक्त जल के समान धूम्र, हरित या पीत बनने वाले पित्त का बवंन होता है, अथवा रक्त से युक्त आमले काटो उसके शरीर में स्प्रश्ना, मूर्छा, संताप तथा अग्नि के समान दाह का प्रकोप होता है। कफजन्य वमन रोग के होने से रोगी में इष्टिक्दे, भूत पीत तथा मधु के समान मात्रश्लेष्म का उदय होता है। यह कफ लवण रस से भी युक्त हो जाता है। इस कफ दोष के कारण उत्पन्न वमन के कष्ट से रोगी को भयबस रोमांच हो जा� उसके मुख में मिठास भरी रहती हैं, उसके नेत्रों में तंद्रा छाये रहती हैं, उसके हृदय में कष्ट होता है और उसे खांसी आती हैं। सन्न्यापातिक वमन रोग में सभी दोषों के लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसी अवस्था में उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहे, ऐसे रोगी को देखना सुनना आद कुछ अच्छा नहीं लगत क्रेमे जानेम चारद्र रोग में शरीर में शूल कम्पन मिचली तथा रलास के उपद्रव से लक्षण प्रतीत होते हैं 154वां अध्याय हृदय त्रस रोग का निदान धनवंतरी जी महाराज ने कहा कि हे सुश्रुत अब मैं आपसे हृदय रोग का निदान कहूंगा हृदय को सामान्यतः सभी रोगों से रुग्ण बनाने वाले प्रतीक दोष वात पित्त जिसके कारण हृदय में वातज पित्तज कफज संनिपातज और क्रिमज ए पांच प्रकार के रोग माने गए हैं तो वात दोष के कारण वातज हृदय रोग की अपनी हृदय में तीव्र शूल का अनुभव होता है सुई के चुभने और फटने की ऐसी पीड़ा होती है दोष के प्रभाव से हृदय में उठी हुई असहनीय वेदना से व्यथित होकर रोगी रोता दुख सुख की अनुभूति से स्तब्ध बना रहता है स्वयं से उसे शून्यता की अनुभूति होती है मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है अकस्मात उसमें दीनता शोक भय शब्द श्रवण में अहिष्णुता कंपन मोह श्वासरोध तथा अल्प के लक्षण भी होते हैं इत्त दोष से हृदय रोक्कु तृष्णा थकान दाह है आपजान्य दोसों होने से हृदय में स्तब्धता तथा हृदय के अंदर पत्थर के समान भारीपन हो जाता है इन दोसों के अतिरिक्त ऐसे रोगी को खांसी अस्थि पीड़ा थूक निद्रा से अरुचि और ज्वर का भी उपद्रव होता है हृदय रोग में जब उपर्युक्त तीनों दोसों के लक्षण शरीर में प्रकट होते हैं तो क्रिमजान्य हृदय रोग में रोगी के नेत्रों का আবরণ काला हो जाता है उनके नेत्रों के सामने अंधकार छाया रहता है उसको क्लास सूथ खुजराहट तथा मुख से कटविंग आता है इस रोग में रोगी का हृदय ऐसी असह्य पीड़ा से व्यथित होता है जैसे वह आरे से चीरा जा रहा हो यह रोग बड़ा भयंकर और शीघ्र प्राणघातक होता वात पित्त कफ का सन्नपात तथा बल की अल्पता और उपसर्ग इस प्रकार त्रसना त्रसा छह प्रकार का होता है वातज पित्तज कफज सन्नपातज बल रसिक क्षय और उपसर्गज इस प्रकार के सब रोगों का मुख्य कारण तो वात पित्त संत्रत दोष में विद्यमान रहता है इस दोष के द्वारा रोगी के ताप रद्दाह मोख तथा मूर्चा का उपद्रव होना इन रोग में जिखवा के मूल भाग कंठ और ताल में संचार रहने वाली जलवाई सुराओं को सुस्क बना देती हैं इस रोग में मुख शोष जल से अत्रत अन के प्रति घृणा स्वार भंगत तथा कंठ उष्ट ताल की करकष्टा के कारण जीव निकलने में रोगी को कष्ट होता है, वह असाय वेदना के कारण प्रलाप करता है, उसका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा अपने मन में अनेक प्रकार के उद्गार उड़ते हैं, वायु प्रकोप के कारण उत्पन्न त्रसा से शरीर में क्रश्ता और दीनता आ जाती है, सिर में स स्रावना शक्ति से इंद्रवल, निद्राहीन तथा अन्य शारीरिक क्षमताओं के रासनमुख होने से बलहीन हो जाता है, उसको सितलता का अनुभव होता है और मुख से आमलिप्त फीना निकलता है। पित्ताज्ञेत्रसारोग्ध में रोगी के मुख में तिक्तता बनी रहती हैं और मूर्छा का भी प्रकोप होता है। रोगी के नेत्र वर्ण के हो � उसके मुख में निरंतर शुष्कता बनी रहती है शरीर में दाह रहता है और मुंह से अत्यंत धूमायुत वाय शूर्ती है कफज तृषा रोग में वाय प्रकृत होती है उसके कुप्रभाव से अंतःस्थ त्रोत का युक्त हो जाता है और उसके बाद वह उसमें पंक्वत सूख जाता है। उसका कंठ भाग कानों से चुभते हुए के समान विथित होता है। रोगे में निद्रा छाए रहती है और उसका मुख है मधुर बना रहता है। ऐसा रोगे फेट ववन, है। रोग पेट खोलने, सिरफीड़ा, जड़ता, सुस्तावन, आरोची आलस तथा आगन्माद्यंतता के दोष से यु लक्षण पाए जाते हैं वह त्रिदोष से उत्पन्न होते हैं स्निग्धे काटो अम्ल तथा लवण रस संलष्ट भोजन करने से कपोदवा तृष्णा का जन्म होता है जब तृष्णा शरीर के रस को विनष्ट करने वाले उपयुक्त लक्षणों से समन्वित हो जाती है, तब वह छह आत्मिकात्प्रतां कहलाती है जो शोष, मोह, ज्वर आदि अन्य दीर्घकाल तक रहने वाले रोगों के कारण शरीर में तीब्र दर्शना उत्पन्न होती है, उसे उपसर्गात्मिका दर्शना के नाम से स्वीकार किया गया है।